ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में सी करना। अब इधर देखिए, बार बार परमेश्वर यहोशू से कह रहा है तू तू दृढ़ हो जा, है? है बार बार कह रहा है ना के शुरू में भी क्या लिखा है इसलिए हिब बांध कर दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश उसके साथ सात का शुरू इतना हो की तू हिंध कर और बहुत दृढ़ होकर हाँ बस नौ भी पढ़ी है नौ शीरु में क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी ही आप है क्योंकि अभी तक चलाने वाला मूसा जो इसराइल को मिस्र से निकालकर लाया जो यहोशू का गुरु था जिस सेवा यहोशू करता था वो चला गया अब इतने लोगों को लेकर चलना आसान बात नहीं है तो देखिए यहोशु के अंदर घमंड आने के जगह में बड़ा शक्तिशाली सेनापति है लड़ाई लड़ा है क्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति घमंड आने के जगह उसके अंदर क्या है एक भय है और जब उसके अंदर वो भय किसके कारण है चिंता किसी अपनी कमजोरी को देखता एक विश्वासी के लिए एक चिन्ह है जैसे जैसे हम वचन सीखते जाते हैं हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता कॉन्फिडेंस किस पर आना है परमेश्वर पर आना है दुनिया सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलती है लेकिन एक विश्वासी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं किस पर आता तेरे प्रभु पर सो परमेश्वर उसको बोल रहा है दृढ़ हो जा जैसे में उनके साथ था वैसे तेरे साथ भी सो आप भी कल इधर से जब जाएंगे इस तसली के साथ जाना कि जैसे परमेश्वर यह होशु के साथ था वैसे किसके साथ? साथ भी ध्यान रखे जिधर जिधर तू पैर रखेगा वो सब जगह इसराइल को मिस्र से छुड़ा कर लाया अब बड़ी जिम्मेवारी है यह होशु को इसराइलियों को किधर लाना कनान में और कनान में बड़ी लड़ाइया लेकिन परमेश्वर यह होशु के साथ था दिलेरी के साथ एक बड़ा जनरल था प्रभु इसके साथ था और इसराइल को किधर लेकर आया कनान में लेकर आया सेम आपके साथ प्रभु आपके साथ है लेकिन प्रभु के साथ चलते वक्त ध्यान देने वाला विषय प्रभु आदत को समझकर इधर चेतावनी दिया है इस व्यवस्था से आठ में पढ़िए व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने तेरे चित से कभी ना उतरने पाए आगे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना इसी में तूने दिन रात ध्यान दिए ना उसका मतलब क्या है मेरे बाप ने मुझे जो कहा है उसी बात पर मैंने क्या लगाना है मैंने ध्यान लगाना है मन लगाना है. मेरा चिंता और किसी बात में नहीं रहना अब ध्यान रखे हम जिस टाइम पर है प्रभु यीशु का आगमन बहुत वीक है जैसे हम सोचते वैसे नहीं बहुत नजदीक है इसलिए आपने और मैंने इन दिनों में अपनी चिंता ना करते हुए परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हुए ध्यान लगाने का मतलब मेरे बाप ने जैसे कहा मैंने उसी के अनुसार क्या करना है चलना है क्योंकि कौन जल्दी आ रहा मेरा प्रभु जल्दी आ दुनिया के सारे लक्षण बता रहे अब आप देखे होंगे वचन में कई इंपॉर्टेंट डेट्स दिए लेकिन प्रभु का आगमन का दिन किसी को नहीं मालूम है किसकी तरह आएगा आपको मालूम है चोर की तरह आएगा चोर की तरह क्यों चोर को सबसे कीमती चीज कौन सा है घर का जो जैसे कीमती चीज है उस पर उसकी नजर रहती है वैसे प्रभु यीशु किसके लिए आ रहा है सबसे कीमती चीज कौन है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं चल रहे आपने बत्तीस कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग जाओगे क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय चौबीसवाध्याय से बोला है वचन से दाए बाएं नहीं हटना वही हमारे लिए चेतावनी है जैसे वचन में लिखा है उसी तरह हमने चलना क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है हाँ उसका चौबीस का एक से पढ़िए। जीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था हाँ, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए हाँ, उसके पास आए उसके पास आए उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना? तुम ये सब देख रहे हो ना मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा देखिये चेक को जो शौक हुआ तू क्या कह रहा हमारा ये मंदिर छियालीस साल था इसको बनाने में अभी आप देख लीजिए वो मंदिर का मैं आपको तस्वीर दिखाऊं ताकि आपको एक आइडिया लगे द टेम्पल इसराइल के इतिहास में देखें कितने मंदिर थे सबसे पहले मूसा ने बनाया मिलाप वाला तंबू नंबर दो सुलेमान का नंबर तीन आज के दिन उधर एक मस्जिद है प्रभु यीशु के आगमन में बड़ा मंदिर बनेगा तो इधर आप देख लीजिए पहले मंदिर ये था मिलाप वाला तंबू जो मूसा के समय मरुभूमि में था एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेकर जाते थे देखने में ऐसे ही कुछ लगता था बाद में सुलेमान ने खूबसूरत पूरा सोने का मंदिर बादशाह के समय में बैबिलोन साम्राज्य ने आया पूरा जला दिया कुछ नहीं बचा इसराइल गुलामी में चला गया उसके बाद हेरोद के समय में जो मंदिर छियालीस साल लगाकर रिपेयर किया था देखे मंदिर कितना बड़ा उसका बाहर का इलाका देख लीजिए बड़ा इलाका ये है असली में मंदिर प्रॉपर ये देख लीजिए कितना खूबसूरत ये प्रभु यीशु जिस मंदिर में आया वही मंदिर है उसी का दृश्य है जरा देख कर देख लो सुलेमान का मंदिर उतना ही है और प्रभु यीशु के समय जो मंदिर था कितना बड़ा ये परिसर कितना बड़ा देख लीजिए इसी के अंदर प्रभु यीशु ने कोड़े लेकर बार साफ किए, दिख रहा है आपको आज यही मंदिर के जगह में ये जो मंदिर यीशु के समय में था आज उधर एक मस्जिद है ठीक उसी जगह में और आर इधर खड़े होकर ये सब तो नाश हो गया इधर खड़े होकर रो रहे हैं यीशु जब उनको बोला तब चेले लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ आज उधर का दृश्य ये और यहूदी उधर खड़े होकर दीवार के सामने खड़े होकर रो रहा ना दीवार को चूम रहा अपने व्यवस्था के पुस्तक को उसके दीवार के सामने खड़े होकर पढ़ रहा सो so, इधर प्रभु ये ने क्या कहा पढ़ लीजिए उसी बात को तुम यह सीख रहे हो ना हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूं हाँ। यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा और जैसे बोला था एडी सेवेंटी में मंदिर पूरा का पूरा हो गया नाश हो गया और आज के दिन तक उनके पास मन नहीं रो रहे हैं। आगे जो ढाया ना जाएगा हाँ। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा हाँ। हमें बता कि ये बातें कब होंगी अब चेले परेशान हैं और चेले बोलते हैं अब हमें बता दे ये सब कब होगा आगे तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा सवाल देखना तेरे आने का नंबर टू और जगत के, के अंत का चिन्ह और यशुन को उत्तर दिया हाँ। सावधान रहो हाँ। कोई तुम ना भरमाने पाए अब प्रभु यीशु साफ कहता है दो सवाल है तेरे अनेक नंबर दो जगत के अंत का चिन्ह साफ पूछ रहे हैं तब यीशु बोलता है सावधान रहना कोई तुम्हें भरमाने ना पाए आगे क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। जो मेरे नाम से आकर कहेंगे हाँ। मसीह हूं हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे तो मैं मसीह हूं बोलकर बहुतों को भरमाएंगे तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा अब देखिये आने का चिन्ह जब पूछ रहा है तो प्रभु यीशु साफ बोलने वाला विषय क्या है तुम लड़ाइया और लड़ाइयों के क्या सुनोगे चर्चा सुनोगे आगे तो घबरा ना जाना तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा परंतु उस समय अंत नहीं होगा क्योंकि जाति पर जाति हाँ। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा जाति पर जाति और राज्य राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे अब जगह जगह अकाल पड़ेंगे अब ध्यान से आप समझना हमने वचन में सीखा ना हम परमेश्वर के बेटे हैं बोलिए हैं आपके परमेश्वर के वारिस हो वारिस का मतलब क्या है जो बाप का है वो सब किसका है, बेटे का ये सारा सृष्टि किसका है मेरे पा का जब है तो इसके ऊपर हक किसको भी है मुझे भी है इसलिए मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं आपने पिछले दिन सुना होगा एक घटना हुई थी पिछले साल मालूम नहीं कितनों ने सुना गुजरात में एक हीरे का व्यापारी था जो दिवाली के बोनस में उसने अपने सारे कर्मचारियों को जिसको घर नहीं था घर बना घर के लिए चाबी दिया बनाकर चाबी दिया और जिसके पर घर था उसको कार दिया 650 कर्मचारी थे सबको उसने घर या कार दिया इतना हीरे का व्यापारी उसका एक बेटा अमेरिका में एम कर रहा था और एमबीए करते वक्त छुट्टी में दो महीने सूरत में वापस घर में जब आया इनके परिवार में एक परंपरा है जिसने अगला होना है ना अधिकारी होना इसने इसको एक महीना कहीं ना कहीं जाकर काम करना लेकिन इसको बताएंगे नहीं जाना कि जाने के एक आवाज आवाज क्लियर नहीं है गेन गेन ज्यादा है शायद गेन ज्यादा है उसका कम कर अभी आवाज क्लियर क्लियर है नहीं है गेन कम कर दो ना अभी आवाज क्लियर है अभी अभी क्लियर है हा अभी क्लियर है पीछे साफ सुनाई दे रहा तो चलिए सो अभी ध्यान रख ये इनका काम क्या है एक महीने कहीं जाकर क्या करना है काम करना लेकिन किधर काम करेगा नहीं बताएंगे जाने का एक दिन पहले जाने सुबह जाने के दिन सुबह ही टिकट मिलेगा और टिकट मिलता तभी मालूम चलेगा जाना किधर और ये लड़का जाने का दिन सुबह इसके हाथ में बाप ने टिकट दिया और मालूम किधर है केरला में एर्नाकुलम का टिकट दिया शर्त क्या है चार हफ्ते उधर जाकर रहना है एक जगह में रहकर काम नहीं कर सकता चार हफ्ते चा का काम करना सात हजार रुपए दिए हैं और बहुत इमरजेंसी होगा तो ये वो सात हजार इस्तेमाल कर सकता है फोन भी दिया तीन जोड़ी कपड़े एक हफ्ता एक जगह काम किया अगले हफ्ते अगला सो ये लड़का को केरला में गया मलयालम भी नहीं आता खुद जाकर काम ढूंढना सो ये गया पहले तो जाते ही कोई काम दिया नहीं किसी के घर घर या ऑफिस के सामने कहीं सोया चौकीदार ने बेचारे ने अपना टिफिन का डब्बा खोलकर इसको आधा खाना दिया फिर इसको एक होटल में काम मिला बर्तन धोया एक हफ्ता अब बताया क्या गया एक हफ्ता से ज्यादा कहीं भी क्या नहीं करना काम नहीं करना बर्तन धोया फिर अगला एक हलवा के दुकान में गया बेकरी में उधर काम किया ऐसे दो और जगह काम करने के बाद जब इसका वापस जाने का टाइम आ रहा है इसके पिताजी का दोस्त आ गया और इससे क्या पूछा तू किधर किधर काम किया चल जाने वक्त महंगे महंगे गिफ्ट लेकर गए जाने के जिधर जिधर काम किया था ना उधर जो जो इसके काम करते थे सबको महंगा गिफ्ट दिया और जब गिफ्ट देने के मालूम है वो पूछते ये क्यों तब तो माए इसके बाप के दोस्त ने उनसे कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे होटल में बर्तन कौन धोता था कहानी पीछे की बताई तब तो मालिक हैरान है बेकरी वाले हैरान है और जिस चौकीदार ने वो डब्बा खोलकर आधा खाना दिया वो भी हैरान हो गया So, इनको वो दिया बर्तन धोने वाले भी हैरान तू इतना धनवन होकर ऐसे क्यों किया मालूम बाप से पूछा गया ये इंडिया टुडे में आया हुआ आर्टिकल इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो बाप से पूछा ऐसे क्यों किया बोलते इतना बड़ा कारोबार को संभालने के पहले लड़के को मालूम होना चाहिए एक गरीब आदमी जीता कैसे तभी जाकर वो इतने बड़े कारोबार को क्या कर लेगा संभाल लेगा आदमी ने अपने बेटे से किया ये एक उदाहरण है हुआ घटना है लेकिन हमारे एक अच्छा उदाहरण इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमें जब उसने रचा है अनंत काल का वारिस के तौर पर रचा वारिस का मतलब जो कुछ परमेश्वर का सब किसका है? सब हमारा ही है तो मेरे को जिस हाल में परमेश्वर ने अभी रखा मैंने उसमें क्या रहना है मैंने संतुष्ट रहना परमेश्वर परख रहा थोड़ा सा अभी दिया अनंत काल में मालूम नहीं क्या क्या और हमारे हाथ में देगा सो so, अभी जब आप इस संसार में हो हमारा चाल चलन दुनिया के लोगों की तरह नहीं अब मैं आपके सामने नक्शा दिखा रहा हूं आप परमेश्वर के संतान हो तो क्या ये भी हमारे पिता है बोलिए है या नहीं जब मेरे पिता का है तो मेरी सोच किस तरह की होनी चाहिए आज हमारे साथ दिक्कत क्या आती है हमारी सोच दिक्कत किधर है हमारी सोच में हम सिर्फ किसके बारे ही सोचते रहते हैं अपने में मैंने पढ़ाई करनी अच्छा क्या करेगा अच्छी नौकरी अच्छा नौकरी के बाद तू क्या करे मैंने एक मकान बनाना किस किसके लिए अपने लिए ना अपने लिए मैंने मकान बनाना फिर मैं शादी करूंगा फिर मेरे बच्चे होंगे फिर उनकी शादी करूंगा यानी मैंने जीना किसके लिए है अपने लिए है। मुझे दूसरों से मतलब नहीं है लेकिन मैं अनंत काल क्या करूंगा फिर उस वक्त फिर हम एक बकवास भी करते हैं क्या करते हैं मैं वो शब्द बकवास ही बोल रहा क्यों? अनंत काल में क्या करूंगा हां मैं राज्य करने आऊंगा इधर रहते वक्त किसके बारे में ही सोचता है किसके बारे में अपने बारे में ऐसे है तो अनंत काल में हमें जी करने की जिम्मेवारी भी दे दे तो हम सबसे बड़े ठग्गी और बेईमान कौन होगा हम ही तो होंगे उधर भी तो यही देखेंगे कि हम और भी अपने लिए सामान कैसे इकट्ठा कर सकते हैं हमारी अभी, अभी की आदत नहीं टूटी तो हम लोग क्या करेंगे मैं और नसीब भैया और एक दो हम लोग मिलकर हथोड़ी लेकर सोने का सड़क है ना उधर उसको तोड़ने में लगेंगे ठीक है तोड़ताड़कर उसका भी सोना किधर लगा ले अपने चारपाई के नीचे छुपा क्योंकि हमारी आदत क्या है मैं इधर रहने का मेरे को दूसरों की चिंता नहीं चिंता किसकी अपनी ध्यान रखें हम परमेश्वर के संतान होते हो कद संतान की तरह चलना यह मेरे परमेश्वर का है परमेश्वर का अकेला नहीं मेरा भी एक बड़ा जमुआरी आप ये नक्शा देखो 740 करोड़ आबादी है देश कितने वन नाइनटी सिक्स एक सौ छियानबे देश 740 करोड़ आबादी और हम कौन परमेश्वर के संतान जब होते वक्त हमारी सोच कैसे होनी चाहिए हमारी चिंताएं तो खत्म हो गई क्योंकि हमें हमारा कौन है पिता हमारा पिता जब है तो मुझे अपने बारे में सोचने का जरूरत नहीं है तो जरा संसार की हालत ये नक्शे आप देख लीजिए ये ग्राफ आप देख लीजिए ये ग्रे जिधर जिधर है उधर सिचुएशन बहुत अच्छा पीला है तो सेटिस्फैक्टरी लाल है तो हालत बहुत खराब है ये ग्रे वो इलाके जिधर कोई आदमी रहता नहीं कनाडा का उस इलाके में कोई है ही नहीं इसलिए वो ग्रे बाकी इन सब जगहों में मालूम है हालात कितना खराब है हमारे देश में देख लीजिए उग्रवाद और ये सब कितना बढ़ रहा सब जब ऐसा एक माहौल दुनिया भर हो रहा है हर रोज परिस्थिति क्या होते जा रही है खराब हो रही है आपको मालूम है इंडिया और चाइना इंडिया और पाकिस्तान नहीं इंडिया और चाइना लड़ाई की कगार में कड़े हैं। चाहे कल इंडिया को धमकी दिया है, सौ भूल गया क्या नया सबक और चाहिए क्या कल रात को हमारे रंग ने बोला वो पचपन साल पहले की कहानी है इंडिया और चाइना के फौजी बॉर्डर में खड़े हैं पता नहीं कल क्या होगा हम अभी तक पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते थे माहौल सब जगह क्या हो रहा गर्म होते वक्त आप और मेरा फर्ज बनेगा कि इन लोगों के लिए क्या करना है प्रार्थना करना बीछवाई करना जब हम दूसरों के लिए रोते हैं तब हमारी सारी जरूरतें कौन पूरा करेगा परमेश्वर समय पूरा करेगा अब ऐसा माहौल जब है देखिए आपने आपको तो मालूम है यूनाइटेड नेशंस है कितने देशों का समूह है 193 मेंबर्स। समस्या एक भी हल नहीं हो रही समस्या प्रतिदिन क्या होते जा रही है बढ़ते जा रहे यूनाइटेड नेशन के साथ साथ अगला आप देख लो कौन सा भी है यूरोपियन यूनियन है यह सोचते हम समस्या को हल करेंगे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से हट गया ब्रिक्सिट बोलकर वो निकल गया अब बाकी देश में निकलने की तैयारी में बैठे समस्या हल होने की जगह में क्या होता जा रहा बिगड़ता जा रहा है क्या कहा लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे उसके बाद अगला आप देखो नेटो ब्रिक्स ये है लड़ाई के लिए तैयार बैठा लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं हो रही फिर आपको मालूम है रिक्स बोलकर नाया ब्राजील रशिया इंडिया चाइना अफ्रीका इन लोग बोलते चल बाकी से हल नहीं हो रहा हम हल करेंगे इनसे भी नहीं हो रहा अगला फिर आसियान है आसियान में तो आपको मालूम है कितने देश हैं एक दो तीन चार पांच छह सात कितने आठ देश है पड़ोसी देश है हमारे लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान के साथ हमारी बनती नहीं उसके बाद एशियान बोलकर अलग है सार्क अलग है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वर्ल्ड बैंक है इंसान पूरी दिमाग लगा रहा है दुनिया की समस्या को क्या करने के लिए खत्म करने के लिए लेकिन खत्म होने के जगह में समस्या क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है ये देख लीजिए परमाणु हथियार जो लोगों के पास है पता गलती से कहीं एक परमाणु हथियार उग्रवाद के हाथ में आ जाए मालूम है कितना खतरा है इसलिए दुनिया परेशान हथियार भी एक से बढ़कर एक बना रहे ये किसके लिए ये किस लिए बनाता है इंसान किसको मारने के लिए इंसान कोई मारने के लिए हथियार बन रहा है अब देख लीजिए चाइना चा, साउथ चाइना सी में उधर समस्या है ये मैं आपको न्यूज पढ़कर बता रहा हूं देखिए लड़ाई के लिए हवाई जहाज ये चिड़िया नहीं है बी बॉम्बर्स है ये इतना हाइट में ऊपर 32 किलोमीटर ऊपर उड़ता और जमीन में नीचे गोल्फ बॉल को देखता है ये ऐसे खता खतरनाक हथियार इंसान बनाकर लड़ाई के लिए तैयार करा चाइना सी में इधर लड़ रहे किसके लिए इस पत्थर के लिए हैरानी देखिए छोटे छोटे पत्थरों जैसे टापुओं के लिए देश आपस में क्या कर रहे हैं प्रभु येसु ने बोला था लड़ाई क्या होगी चर्चा होगी देख लीजिए ऐसे ऐसे पहाड़ों के लिए लड़ाई हो रही है साथ, साथ समुद्री जहाज सबमरी भी है जो अलग अलग जगह में क्या कर रहे हैं यह अक्टूबर 29 2015 सुबह पांच बजकर तिरपन मिनट की हालत है यह क्यों है यह आपको मालूम है आपका जो इंटरनेट क्यों चलता इंटरनेट बैंकिंग समुन्दर के नीचे केबल डाले सबमरीन केबल्स हैं समुंदर के नीचे ये आपस में देखा इस कारण है आप जब कुछ भी गूगल में आप टाइप करते हो गूगल का सर्वर इधर नजदीक कहीं नहीं है बहुत दूर है गोली की तरह आपने उसमें टाइप किया गोली की तरह जाता है और गोली की तरह जवाब आता है सेटेलाइट थ्रू नहीं वो ये सर्वर की ये केबल के द्वारा जाते हैं अमेरिका में हो चाहे यूरोप में हो कहीं उनका सर्वर रखा आपने टाइप किया और ऐसे में उसका जवाब आता इसको कैसे ना कैसे अभी जो अगला लड़ाई है बड़े बड़े देश इसी कोशिश में ये तारे काटना काफी है आपका बैंक भी बंद होगा आपका मोबाइल भी बंद हो जाएगा सारा कुछ ठप हो जाएगा ऐसे तनाव में चल रहे और फिर आपने पिछले दिन न्यूज में सुना होगा हजारों की संख्या में मच्छ मर रहे हैं न्यूजीलैंड में हुआ था आकर पड़े हैं और लोगों को ये नहीं मालूम ये मर क्यों रहे हैं जानवर देख लो कैसे अचानक जानवर आकर मर रहे हैं मालूम नहीं चल रहा ये क्यों हो रहा है वचन में होशिया में दिया सृष्टि विलाप कर रही दुनिया भर के घटनाक्रमों को देखकर कौन विलाप कर रहा है सृष्टि विलाप कर रही मर रहे हैं ऐसे स्थिति में आप जरा देखें, आपको मालूम है ना इस आदमी को जानते हो कौन था दुनिया ने सोचा सबसे बड़ा शैतान सद्दाम हुसैन है इसको मार देंगे तो समस्या सारी कदम हो जाएगी प्रोग्राम बनाया हाँ, टैंक और सब लेकर कुवैत वॉर 1990 का तोप शोप सब लेकर ले कुट है हाँ, उधर से फिर सद्दाम को पकड़ा है हाँ, जब इसको नाली में से पकड़ा तो दुनिया बड़ी खुश हो गई सबसे बड़ा शैतान यही था इसको पकड़कर फांसी में टांग दिया क्या सोचे समस्या हल हो जाएगा ये जाने के कारण आईसिस खड़ा हो गया अब आप बोलो ये शैतान था या आईसिस शैतान था सोच कर देखे इंसान ये मैं क्यों दिखा रहा हूं इंसान समस्या का समाधान ढूंढ रहा लेकिन समाधान की जगह क्या होते जा रहा है हालत खराब होते जा रहे हैं आगे आप देख लीजिए आज देखा ना इन इंसान के ऊपर गोली मार रहा देखिये हर रोज कितने लोग बेघर हो रहे हैं सीरिया ये देखो ना शहरों के ऊपर जो बॉम्ब डाल रहा कौन डाल रहा है और इधर आप और मैं क्या कर रहे हैं किसकी सोच में मेरे को नौकरी मिले है ना आप वारिस है तो का बाप जब इस सृष्टि का बनाने वाला है तो क्या यह समय नहीं है कि हम बैठकर इनके लिए प्रार्थना करें मेरे लिए नहीं सोचना अपने लिए नहीं सोचना किसके लिए प्रभु कितने मासूम लोग जरा देखें, सीरिया में क्या हो रहा देखो ना मासूम लोग मार रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस बैठकर कॉफी पीता और कुछ नहीं समस्या का समाधान डूबते हाल तो नहीं और ये देखिए ना क्या हो रहा बम गिराए जा रहे हैं कितने मासूम लोग मर रहे हैं ये देखिए केमिकल केमिकल बॉम्ब पिछले दिन सीरिया में डाला शुक्र है हमारे देश में कितनी शांति उसकी तुलना में ये देखिए पूरा शहर का शहर खंडर बन गया बच्चों को जरा देखें हमारी तरह ये बच्चों को भी जीने का हक है लेकिन करे क्या कोई स्कूल नहीं कुछ नहीं क्योंकि क्या हो रहा है देश के अंदर ही लड़ाई हो रहा है। देखो ना एक बाप अपने ये पिक्चर को जरा रुक कर सोचे बाप की इसमें क्या गलती देशों की आपस के लड़ाई में कौन कुरबरा बच्चे हम कितने सुखी रहते हैं हमें कोई इतना टेंशन नहीं तो आप जब परमेश्वर के बेटे आप कर क्या रहे हैं ये देखियो आइसिस अब मौसूल में लड़ाई कल और आज चल रहा है मालूम है कितने मासूम लोग मर गए उग्रवाद इनको मारने में मारने में तुले हजारों की संख्या में मौसूल में लोग मरे अभी भी मर रहे हैं अभी भी लड़ाई इस समय चल रहा ये चित्र आपको याद होगा दुनिया को हिलाए हुआ चित्र है जब ये चित्र टीवी में सीएनएन में दिखा अमेरिका का एक लड़का छ साल का ये लड़का छह साल का जो है इसने ओबामा को चिट्ठी लिखा ये चिट्ठी है उसकी अपनी हैंडराइट चिट्ठी में क्या लिखा है मिस्टर प्रेसिडेंट इस लड़के को इधर लेकर आओ मैं और मेरी बहन इसके दोस्त बन जाएंगे मेरे पास एक साइकिल है मैं इसको वो साइकिल चलाना सिखाऊंगा मेरी बहन के कुछ खिलौने हम इसके साथ खेलेंगे कितने साल की उम्र का लड़का ये आप जैसे टीवी में पिक्चर देखते हो वैसे लड़के ने भी देखा और इसने अब आज से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा सोचकर देखिए एक लड़के के अंदर की भावना आप और मैं पिक्चर देखते हैं। हम लोग व्हाट्सएप जब करते हैं ना आपको मालूम है दुनिया भर जो बंबारी होकर जो लोग बर्बाद थे वह आप और मैं जो परमेश्वर के संतान है हम कर रहे। क्या रहे हैं क्या परमेश्वर न्यायी है ये लड़के की यह चिट्ठी के अनुसार प्रेसिडेंट उसको लेकर आया कैसे ना कैसे उसको अमेरिका में पहुंचाया अमेरिका में है वो लड़का ये देखिए हॉस्पिटलों के ऊपर बॉम्बिंग हो रहा नक्शा देख लो इराक में वेरा क्या क्या हालत बना हुआ लोग मरुभूमि में रह रहे हैं क्योंकि शो पर बॉम्बिंग हो रहा अगला आप दृश्य देखो ये याद है क्या हो रहा है अपने देशों में लड़ाई होने के कारण लोग समुद्र कूद रहे हैं दूसरे यूरोप में जाने के लिए बोलते हमारे देश में हम रह नहीं सकते बोलकर जान बचाने के लिए समुद्र में कूदकर जान बचाने की कोशिश में ये आदमी का भी परिवार कूदा था ये रो क्यों रहा है पत्नी और बच्चे मर गए डूब गए ये लोगों को देखो बड़ी आशा से टायर के ट्यूब में हवा भरा समुन्द्र में कूद रहे कैसे ना कैसे दूसरे देश में पहुंच जाए ताकि अपनी जान तो बचाए ये देखो ना जहाज में कैसे आप भी इधर हो सकते थे शुक्र है हम इधर नहीं दुनिया को हिलाए वागला घटना ये पिक्चर आपको याद होगा एक छोटा सा बच्चे का लाश टल के शोर में आया तब तो हिल गई ये भी किसी का बच्चा है मां डूब गई बच्चा भी मरा समुन्द्र की लहर उसे लेकर इधर आ गए तब जाकर जर्मनी वगैरा ने अपना दरवाजा खोला सो ये देखिए ना क्या हालत है प्रार्थना के विषय हैं हमारे सामने हमें कितना प्रार्थना करना है नौजवान देखो ना तोप लेकर घूम रहे देश देखो कैसे सुंदर बन गए खंड है कौन रहेगा आपस के लड़ाई में अब आप जानते हैं ना ये पिछले साल आए हुए नेता लोग नरेंद्र मोदी जी आपको मालूम है ना नवंबर आठ तारीख को क्या कर दिया था पांच हजार का नोट क्या बन गया क्या किसी की हिम्मत हुई दंगा करने की देश में दंगा हुआ नहीं ना हुआ मालूम है परमेश्वर लाया भारत एक बड़ा शक्ति बनाने के लिए परमेश्वर को लाया ऐसी ही यह सब वो देखो ट्रंप कोई नहीं सोचा था प्रेसिडेंट बनेगा ये सबसे खतरनाक अमेरिका रशिया का, का प्रेसिडेंट पुतिन है वो चाइना का वो नॉर्थ कोरिया ये इंग्लैंड ये फिलीपींस फिलीपींस का मालूम है कितना खतरनाक नेता है फिलीपींस में जाओगे तो गलियों में लाशें पड़ी है नशा करने वाला कोई मिला ऑन द स्पॉट गोली मार रहे पुलिस उसको पहले बोल जाते समर्पण कर ले नहीं किया ऑन द स्पॉट ठल जा इसने बोला मैं तुमको मारकर समुद्र की मच्छी को मोटा करूंगा हजारों की संख्या में नौजवानों को इसने मारा नशा करने वालों का नशा गया किधर लोगों को नहीं मालूम ऐसे मार रहा सो so, सबसे खतरनाक ये है है मालूम है ना कौन है पोप एक पोप को तो रिटायर कराकर ये पोप बनकर बैठा विरोधी मसी का आने का तैयारी के लिए सो so, दुनिया पर जब ये हालत हो रहा है वचन में दिया चेतावनी है मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है आपको कतर के वाले मालूम है ना अब दुबई यूए सबने क्या कर दिया कतर को क्या बोल दिया है? हमारे इधर से कोई संपर्क अब मिडिल ईस्ट का माहौल और खराब हो गया कोई नहीं सोचा था कतर के साथ ऐसे हो जाएगा इंधन के कितने लोग कतर में पड़े परेशान हैं पिछले दिन नेपाल में थे तब उधर रिश्तेदार लोग बोलते थे उधर जीना मुश्किल हो गया ये हालत है सो so, ऐसे जब माहौल खराब हो रहे हैं यह सब क्या बता रहा है प्रभु का आगमन नजदीक है ये इधर और आपको वचन में भविष्यवाणी है रशिया दी ओल्ड बियर अब से ध्यान रखने वाला विषय कौन सा देश है चुप ज्यादा हल्ला नहीं था लेकिन किसी देश को कब्जा करना एक बॉम्ब भी नहीं डालेगा एक गोली भी नहीं चलाएगा बस आराम से उधर जाकर वो पूरा देश को कब्जे में ले लेता पिछले दिन क्रिमिया में किया ये देखो ना इनका नेता सबसे खतरनाक है नाम इसका क्या मालूम है पुतेन एजियल अटतीसवा अध्याय अभी पढ़ना नहीं बाद में आपले पढ़ लेना परमेश्वर खुद ही बोलता मैं इसको पकड़ के लाऊंगा कराटे मास्टर है इसने अमेरिका के तीन राष्ट्रपति देख लिए सबसे पहले इन था उसके बाद जॉर्ज बुश उसके बाद ओबामा अभी गौन है ट्रंप के समय में भी अभी भी राष्ट्रपति है अमेरिका के चार राष्ट्रपति अभी भी गया है राष्ट्रपति है वचन के अनुसार सिर्फ उसकी आदत बता रहा है यह कई प्लेन घूमने नहीं जाता लेकिन दुनिया के घटनाक्रम को कंट्रोल करता है ऐसा व्यक्ति है ये और पिछले दिन दो में टैंक और ट्रक लेके आराम से एक देश के अंदर घुसकर पूरे देश को अपने अंडर ले लिया एक गोली भी फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी अब इसके कारण मालूम है यूरोप में मैं ये क्यों दिखा रहा हूं यूरोप एक लड़ाई के लिए तैयार हो रहा अमेरिकन आर्मी इस समय पोलैंड में है जर्मनी में, ये पोलैंड में है ट्रंप आने के साथ अमेरिका का फौज अभी इराक में अफगस्तान में नहीं जा रहा यूरोप में उतर रहा देख लीजिए शिप में टैंक्स ला रहे हैं शिप में अमेरिका से टैंक्स आ रहे हैं लड़ाई के लिए ये इस साल जनवरी आठ में आए हैं ये आप देख लो ट्रेन में क्या लाया जा रहा अमेरिका से शिप में लाते हैं फिर ट्रेन में चढ़ाकर प्लेन में फौजी उतर रहे हैं सड़कों में यूरोप में टैंक चल रहे हैं दृश्य आप देख लो दुनिया हिली हुई है देख लीजिए इसी को देखते हुए रशिया ने अपने आईसीबीएम लगाए हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स मॉस्को के चारों तरफ लाने के अलावा और भी बड़े बड़े मिसाइल लगाकर रखे उसको देखकर अमेरिका भी अपने मिल लेकर लगा दिया देखा फौजी जो उतर रहे हैं और फिर पिछले दिनों में हुआ वह घटना है रूस के पेन यूरोप के आसपास ऐसे घूम रहे हैं अलग अलग जगह में क्यों एक पूरी लड़ाई का रिहर्सल कर रहे हैं वॉर कुड बुकन आउट सिक्सटी सिक्स टाइम्स इन लास्ट एटीन मंथस एक्सपर्ट ऑफ ए डस क्लोज मिलिट्री आउंडर्स बिटवीन रशिया एंड नैटो फोर्सेस समझ में आ रहा पिछले 18 महीने में 66 बार तीसरा विश्व युद्ध होने का संकेत हो गया था बाल बाल बचे देखें ना रशिया का प्लेन्स घूम रहा अब दुनिया के अगले बड़े शक्तियां बोलने से रूस चीन और इंडिया इंडिया एक कल आपको मालूम है जीएसटी लागू हो गया आपको उसका एहसास अभी नहीं होता दुनिया के बड़े बड़े राज्य हिले हुए हैं, इतना बड़ा देश में जीएसटी लागू कैसे किया ये सब क्या बता रहा समय है हमारे सामने नहीं ज्यादा समय नहीं है सो आपने और मैंने इन दिनों में करना क्या है देखिये ना समुन्द्र में अमेरिका ये आप नक्शा देख लीजिए इसराइल के आसपास ये इसराइल इसके आसपास पास में कितने देशों के लड़ाई के जहाज इकट्ठे हुए सो ये सबसे पहली बात आपको प्रभु यीशु ने कहा हुआ बात क्या है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे आप न्यूज खोलो कौन सा देश नहीं है जिधर जगह लड़ाई नहीं हो रहे कितने मासूम मर रहे ये सब हमें क्या बता रहा है घड़ी क्या बता रही है? अब आपके टाइम आपका घड़ी में कितना टाइम हो गया बोलिए देखकर बताइए कितना आठ चालीस है ना नौ बजे क्लास करना घड़ी क्या बता रही कितना मिनट रह गया बीस ये तो घड़ी बता रही है ये क्या बता रहा प्रभु का आगमन उतना नजदीक है ये तो पहला संकेत नंबर दो आकाल होंगे प्रवचन में हमने पढ़ा सिर्फ लड़ाइयों की चर्चा नहीं लेकिन क्या आकाल भी होंगे दुनिया में आबादी इतनी बढ़ गई लोगों को खिलाने के लिए लोगों सरकार के पास क्या नहीं है खाना नहीं है रेशनिंग शुरू होने वाला है अभी तो लगता नहीं है लेकिन अचानक ये शुरू हो जाएगा बुकमरी है कितने देशों में मौसम बदल गया आपको मालूम है ना हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही कर्जा लिया कर्जे उतारे कैसे खाने का कमी है पानी का कमी है ये दृश्य देखा हमारे हिंदुस्तान का दृश्य है देखा लोग कैसे पानी लेते हैं तो इतनी दिक्कत तो नहीं होगी पिछले साल ना लातूर में इंडियन रेलवे ट्रेन भरकर पीने का पानी लेकर जा रहा यह स्थिति अगला भूकंप हो रहे हैं ये देखा ये दिनों का नक्शा है ये 2017 की बात है इतनी तेजी से जो भूकंप हो रहे हैं ये रिंग्स में क्या मालूम दिल्ली कब हिलेगा कोई गारंटी नहीं है जो मेट्रो ऊपर चल रहा है ना एक ही दिन में एक ही झटका काफी सारा मेट्रो नीचे बैठ जाएगा चाहिए इधर का जमीन पड़कर हम अंदर चले जाए किसी को कोई गारंटी नहीं है कब भूकंप आरोप एक से बढ़कर एक बड़े बड़े भूकंप आ रहे सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगा देखा ना शहर के शहर तबाह हो गए उसके साथ साथ मौसम बदल रहा समुन्द्र का लहर पर जा रहा अटलांटिक में पिछले दिनों बोले 800 पता नहीं कितना हाइट में बहुत हाइट में ऐसे हाइट में लहरें आ रही बोलते मनुष्य के इतिहास में इतने बड़े लहरें नहीं आए जो भी लहरें आ रही ये जीका बीमारी आपको मालूम है पिछले दिन न्यूज़ में था नई नई बीमारी जिसका कोई इलाज भी नहीं ये बीमारी है क्या कर कर भी किसी को नहीं मालूम कल न्यूज में आया मेक्सिको में प्लेग फिर शुरू हो गया अब इधर आने में टाइम नहीं लगेगा बीमारियां फैल रहीबोला के बारे में तो आपको मालूम है पिछले साल एबोला था कैसे लोगों को अफ्रीका से अमेरिका लेकर गए दो अंग्रेज को लेकर गए पूरा प्लेन सैनिटाइज किया लोगों का पूरा कपड़ा अलग था प्लेन से उतार कर जब हॉस्पिटल भी ले गए अलग हॉस्पिटल कोई आदमी नजदीक भी नहीं आता था क्योंकि एक नई बीमारी है इसका इलाज क्या किसी को नहीं मालूम अब आपको मालूम है पिछले साल पिछले साल नहीं इसी साल कोलालमपुर एयरपोर्ट में इस आदमी को मारा नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपने कसिन को मारा वी बोलकर एक दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल इस आदमी के मुंह में लगाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है वो लगाते ही पंद्रह मिनट नहीं हुआ आदमी मर गया अब लोगों को डर है लोगों के हाथ में केमिकल आ जाए शहर के पानी के टैंकी में डालने की देरी है शहर पूरा खत्म हो जाएगा मालूम है कितनी हालत खराब है उसके साथ साथ अगला कलीसिया भी सताव में से जा रहा हम लोगों ने कलिसिया के लिए प्रार्थना करना क्योंकि कलिसिया का इतिहास में सबसे ज्यादा सताव का टाइम अभी है। फिर पिछले दिन आपको मालूम है ना आधार कार्ड सरकार का ऑर्डर आया ना सब लोगों ने अपने फोन को किसके साथ जोड़ना आधार के साथ अब आधार के बाद अगला स्टेप ये है छोटा सा चिप चावल का दाना जितना ही है चावल का दाना इतना ही है ये आपको आधार कार्ड नहीं चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं चाहिए पैन कार्ड नहीं चाहिए कुछ भी नहीं ये छोटा सा चिप इतना ही है इधर उंगली में लगा हाथ में लगाना या माथे में और पूरा तैयार। उसके अंदर आपका एक आधार कार्ड में आपका सारा जुड़ गया अब वही आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन किस में आएगा इस चिप में आ जाए और ये लगा देंगे तो आपको कोई कार्ड लेकर चलने का जरूरत नहीं होगा लेकिन एक बात है ये अगर आपने चिन्ह ले लिया कलीसिया चले जाएगी आप जा नहीं पाएंगे समझ में आ रहा है आज आप देख लीजिए आधार कार्ड कितना शक्ति से सरकार लागू लिया आधार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे समय आ रहा है कलीसिया जाने का आपको मालूम है ना नरेंद्र मोदी जी ने रात को नौ बजे ना ऐलान पांच सौ और हजार का नोट क्या है सबको बदलना पड़ा बैंक में ले जाकर जमा करना पड़ा ये ऑर्डर आने के लिए टाइम नहीं लगेगा दुनिया ये सब तैयारी कर रही है सोच से हमें क्या मालूम चल रहा है हमारे प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है आप सोच नहीं सकते थे ये कागज क्या हो गया नोट क्या हो गया हैं जी? सोच सकते थे हजार का नोट पांच सौ का नोट सरकार ने रात ही रात इसको क्या बना दिया क्या बना दिया आपको समझ में आ रहा है ये नवंबर आठ की बात ये अभी जुलाई एक तारीख है हम कितने नीक आ गए आपको मालूम है मैं आपको ये विषय क्यों दिखा रहा हूं हमारे पास ज्यादा क्या नहीं है समय नहीं और एक आ, आखरी बार इन आखरी दिनों में गलत उपदेश बहुत निकलेंगे और आप नौजवान हैं आपका फर्ज बनेगा आपके विश्वास की रखवाली करना अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं दुनिया भर लड़ा की चर्चा आकाल ये आप देख लीजिए दुनिया के प्रसिद्ध प्रचारक लोग हैं प्रसिद्ध है एक एक नया नया उपदेश लेकर आ रहा मैं भी कल कुछ सिखाता हूं आपका फर्ज बनेगा हर चीज को किसमें चेक करना आंख बंद कर कर मैं हम लास्ट क्लास समाप्त हो रहा है आपसे मैं बोल रहा हूं आंख बंद कर करना मुझे ना किसी पास्ट पर भरोसा करना हर बात को किसमें क्या करना चेक कर कर देखना इन अंतिम दिनों में बहुत गलत उपदेश आ रहे हैं हर चीज को किधर चेक करना मनुष्य को देखकर नहीं चलना गुमराह हो जाएंगे मेरे प्रचार में कोई बात आपको लगता है सही नहीं है सवाल कभी भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि वचन में लिखा है हमने इन दिनों में भरमाने वाले बहुत आएंगे इसलिए आप इधर से जाने का आपने ध्यान रखना वचन सीखना प्रभु मैंने अपने विश्वास की रखवाली करना है को परमेश्वर ने कहा उससे ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ना आप भी इधर से कल जाते वही परमेश्वर का संदेश आपके लिए इससे ना तो दाएं ना तो बाएं इसमें जैसे लिखा है उस हम चलेंगे तो परमेश्वर सच्चा है यहोशी को क्या बोला मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा सो so, आइए हम अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें प्रभु ने हमें मदद किया दिनों में आकर बैठकर वचन सीखने के लिए पहले दिन से ही प्रभु आप सबको अलग अलग जगह से लेकर आया जम्मू कश्मीर से पंजाब से हिमाचल से उत्तरांचल से हरियाणा से बॉम्बे से मध्य प्रदेश से यूपी से राजस्थान से हम गिने चुने लोग आए आपने गाना सीखे हैं आपने फिल्म देखा आपके सवालों का जवाब दिया गया और आखिरी में प्रभु का आगमन नजदीक है आपने देखा है आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं अपने बारे में चिंता ना करो बाप मेरा जीवन दूसरों के तसल्ली का कारण हो मैंने तेरे वचन के अनुसार चलना है आपके भविष्य का चिंता ना करें हमारे प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो आपकी करियर की चिंता ना करें की चिंता ना करें इतना तक प्रभु चलाया तो आगे भी चलाएगा वो आपके साथ है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा हा हर सत्य में हमें चलाएगा हमारी अगुआ करेगा इधर से जाते हुए स्थल से जाए मेरा बाप मेरे साथ है बाप को प्रसन्न करने वाला जीवन मैंने बिताना है ललुया आपका जीवन आपके घर के लिए आपकी कलीसिया के लिए इस देश के लिए आशीष का कारण हो क्या मालूम प्रभु आपको कहां कहा लेकर जाए मेरा धर्म जन विश्वास से जिएगा हा प्रार्थना में टाइम आए उपवास लें आत्मा का भरपूरी में चलें हाल लुआया हाल धन्यवाद हो स्तुति हो जय जयकार हो प्रभु तेरी जय जयकार हो प्रभु हाल स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो हाल आप इधर से जाएंगे अपने कलिसिया में बाकी विश्वासियों को हौसला दें आपके कली और नौजवान नहीं आ पाए उनसे बोले चिंता ना करें मैं तुझे सिखा दूंगा जो कुछ मैंने सीखा है चिंता ना कर मैं तुझे सिखा दूंगा आपके कलिसियाओं में एक बड़ी जागृति आ जाए नौजवानों के साथ आप बैठें प्रार्थना करें हाल प्रभु हमारी कलीसिया में बेदारी भेज आपके पास के लिए प्रार्थना करें उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें आपके कलीसिया के लिए आंसू आए आपका जीवन आपकी कलीसिया के लिए बड़ी तली होना है हा आपका जीवन आपके कलीसिया के लिए हौंसला का कारण होना है बच्चों ने आपको देकर तसली पाना है प्रभु के दासों को आपके कारण तसली होना है प्रभु का नाम ऊंचा होना है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है आप अगली पीढ़ी हैं, हाल लुया हाल तेरी स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु हाल लुआया मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा तू दिलेर हो जा प्रभु आपसे कहता तू दिलेर हो जा बी स्ट्रॉग एनकरेज हाला हा ललुया धन्यवाद हो प्रभु यीशु के बारे में आपने सीखा है गाना हमने गाया नमूना बनो हाल लुआ हाल लुआ हाल लुआ आमेन हाल ये गाना हम मिलकर गाएंगे यीशु है मेरी पना वो ही है मेरी चट्टान लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आ दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर यीशु एक ही झिड़की से उड़ता सब आंधी का जोर दुख से जब हूं पटान जब जाना चाहता हूं पार तब उसका उमदा कलाम रोशनी का होता मीनार मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारा सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदा अगर वो आपकी पना है तो आई मिलकर दिल के गहराई से ये गाना गाए है मेरे पना वही है मेरी चिल की गहराई से ये ये शु है मेरी पना वही है मेरी चटा लंगर में डालता मैं उसमें लंगर डालता हूं जिस वा... घेरते तो फ लंगर में डालता उसमें जिस दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शो आके इस सफर में फिर खोता जब सो यीशु एक ही इनसे दौड़ता कर ओ, है। यीशु मेरी, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं। रहे हैं प्रार्थना करें कुछ लोग आज रात कैंप के बाद जा रहे हैं बाकी आप लोग कल आराधना के बाद जाएंगे प्रभु ने हमें एक मौका 2017 में दिया तीन दिन इकट्ठा रहे गाना सीखे हैं वचन सीखे हैं हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है देर ना करेगा आप चाहे घर से खेले आए हैं जीवन में बहुत से विषय हैं, जैसे हमने गाना गाया यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान लंगर में उसमें डालता हूं जिस वक्त आ घेरते तूफान दुनिया के इस सफर में चिंताएं आएंगी चिंता ना करें मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा हाल मैं तेरे साथ रहूंगा बस मेरे वचन से दाएं बाएं नहीं हिलना जैसे मैं मूसा के था वैसे मैं तेरे साथ भी दूंगा हाल जैसे में मेरे दास मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहा उसका उमदा कलाम मेरे लिए रोशनी का मीनार है हाल लुिया Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. एक समर्पण करें प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा उद्धार का अनुभव मिला है तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा तेरी आज्ञाओं को मैं मानूंगा ललुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो आ लुया I love you. का फिल्म वाला लैपटॉप इधर है मम्मी का है इसमें है इसमें प्रोजेक्टर में लगा सकते मम्मी का आले। आले। प्रार्थना कर रहे हैं समर्पण कर समर्पण करें आराधना करने का मन करता है आराधना करें हा ललो परमेश्वर हमारे मध्य में है कभी नहीं छोड़ूंगा अगर अभी भी, भी पवित्र आत्मा का भर अपने नहीं पाया पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन का नियम पूरा ले ले लोया जीऊंगा तो तेरे लिए हाल मैंने तेरे लिए जीना hallelujah stuti ho prabhu teri stuti ho teri stuti ho hallelujah hallelujah stuti ho teri stuti ho teri stuti ho teri stuti ho hallelujah hallelujah hallelujah stuti ho prabhu hallelujah Hallelujah Hallelujah Stuti Stuti ho Stuti ho Stuti ho Hallelujah Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah Stuti ho Stuti ho Stuti ho Stuti Hallelujah Hallelujah Hallelujah धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आप लोग करने के पहले यह फिल्म पिछले बार भी दिखाया था छोटा सा फिर पिछले बार जिन्होंने देखा यह है बारोना 1992 ओलंपिक समर गेम्स सेमीफाइनल रेस 400 मीटर्स हाला डेरिक रेडमेंट बोलकर खिलाड़ी था वो फेवरेट था गोल्ड मेडल जीतने के लिए चार सौ मीटरस ओलंपिक्स आपको मालूम है बहुत तैयारी करनी पड़ती है जिंदगी में एक स्वपन होता है एक ओलंपिक में दौड़ना बहुत तैयारी के साथ ये डेरिकमेंट्स ओलंपिक्स के लिए आया फेवरेट है फोर हंड्रेड मीटर्स में जीतेगा ज बिन ट्रेनिंग ऑल इज लाइफ फॉर दिस मोमेंट पांच ऑपरेशन हुए इसके जांग के नस का पांच ऑपरेशन हुआ दौड़ शुरू हो गया ध्यान से देखे सेमीफाइनल है अच्छी तरह दौड़ रहा देखे ना पीछे है तो भी दौड़ रहा अब आगे आ जाएगा लेकिन एक सौ पचहत्तर मीटर रह गया था फिनिश में से उसका जांग का नस जिसका ऑपरेशन हुआ फिर दोबारा टूट गया देखो ना दौड़ रहा था क्या हो गया उसको नस टूट गया बैठा आपके साथ ऐसा होगा आप क्या करोगे देखिए ना दोबारा रिप्ले अच्छी तरह दौड़ रहा था जीतेगा बोलकर दौड़ रहा था अचानक वो नस फिर टूट गया अब क्या करेगा दौड़ तो रुकेगा नहीं दौड़ तो हो गया पूरा हो गया कोई नहीं रुकेगा अब क्या करोगे ऐसे निराश हालत में दौड़ तो पूरा हो गया सप्ताली बजा रहे तुरंत मेडिकल पर्सनल आए हेल्प करने के लिए इसका रेस तो ओवर हो गया लेकिन फर्क देखिए इतना दर्द है तो भी वो खड़ा हो गया और ट्रैक में दौड़ने लगा देखो अब एक सवाल तू क्यों दौड़ रहा दौड़ तो पूरा हो गया तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी तू क्यों दौड़ रहा देखो ना लोग रोक रहे हैं ऐसे रोकते हुए का तो उसका बाप नहीं उसको दौड़ते हुए देखा बाप कूद कर सिक्योरिटी गार्ड से हट कर देखो ना ये दौड़ रहा वो बाप पीछे दौड़ कर आ रहा लोग रोक रहे हैं फिर भी बाप कर आ रहा बाप आकर वे बोलता है बेटा मैं इधर हूं तुर जा तेरे को कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है तब बोलता है बाप मैंने दौड़ पूरा करना तो बाप बोलता है वो इच्छा है मैं भी तेरे साथ दौड़ूंगा तब देखिए बाप क्या कर रहा बाप ने कंधा दिया उसका हाथ उसके कंधों के तरफ रखा और दोनों पैंसठ हजार लोग देख रहे हैं उनके सामने दर्द है तो भी इच्छा क्या है दौड़ पूरा करना दर्द है बाप ने कंधा दिया बाप और बेटा दोनों मिलकर दोनों मिलकर दौड़ को पूरा करें स्टेडियम चुपचाप देख रहा एक व्यक्ति के अंदर की इच्छा मेडल तो मिलेगा नहीं लेकिन मुझे दौड़ पूरा कहा अब जब फिनिश लाइन में पहुंचा पैंसठ हजार का भीड़ ताली बजाना शुरू किया और उस स्टेडियम में वो ओलंपिक्स डेरिक रेडमैन के नाम पर माना जाता था फेमस ओलंपिक्स दर्द है लेकिन क्या पूरा किया दौड़ को पूरा किया इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे साथ है मैं आपको फिल्म क्यों दिखाया When we are suffering and struggling to reach the goal, our Father comes to rescue us so that together we can finish the race. जब अब याप भी यहाँ से वचन सीखकर जब जा रहे हैं, हम सब के अंदर का इच्छा है प्रभु मुझे दौड़ पूरा करना। निशाय आएंगी, ध्यान रखे, निराशाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, एक तसल्ली के साथ जाना। अगर अंदर इच्छा है, हमारा बाप हमें कंधा देगा जो दौड़ पूरा शुरू किया उसको क्या करने के लिए पूरा करने के लिए मदद करेगा प्रार्थना क्या रहे नहीं हे बाप मैंने ये दौड़ जो शुरू किया इस दौड़ को पूरा करना मेरा जीवन सबके लिए आशीष का कारण प्रार्थना करें हाल धन्यवाद मैं भी ये फिल्म कई बार देखकर कर रोया हूं हम सब में कमजोरिया है शैतान ने कई बार हमें हराया पशाओं में हमें डाला है निराश हुए हैं तू जब सिद्ध नहीं है दूसरों को क्या बताएगा सच है कमियां हैं, लेकिन एक इच्छा है बाप ये दौड़ मैंने पुराना ये दौड़ मैंने पुराना है प्रभु तुझे देखकर निकला हूं हाल गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है शैतान बहुत कुछ बोलेगा चिंता ना करें, बाप साथ है यीशु के पीछे चलने लगा हूं ना लौटूंगा मेरी शादी हो ना हो मुझे नौकरी मिले ना मिले मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो हा हाल लोया स्तुति हो प्रभु स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है देर ना करेगा हमें लेने के लिए जल्दी आ रहा है हाल धन्यवाद धन्यवाद शैतान को देखकर कर ललकारे हां हाँ, मैं हार गया लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है मैं अपना दौड़ता करूंगा तू तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah the newa dhanyava dhanyava dhanyava dhanyava dhanyava dhanyava dhanyava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 आई हम प्रार्थना करें प्रेमी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों में प्रभु हम सबको अलग अलग जगह से आप लेकर आए तेरे वचन को हम सीखे हमने अपने आप को जांच कर देखा है कितने विषय हमारे जीवन में है प्रभु लेकिन तूने एक और मौका हमें दिया तेरा पवित्र वचन हमें दिया हमारी भाषा में दिया है तूने हमें अपना मंदिर बनाया है जैसे तूने तुने यह वैसे तुने हमसे भी कहा है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दो प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को देखने के लिए तूने सहायता की आशा के गीत सीखने के लिए भी तुमने मदद किया अब जब इधर से जाते हैं हम एक एक पर तेरी आशीष बनी रहे जो दौड़ शुरू किया इसको पूरा करने के लिए तू साथ है प्रभु हमारे एक एक का जीवन दूसरों के लिए आशीष का कन हो सके प्रभु यूसुफ चला यह भी अपना दौड़ पूरा किया प्रभु हमारा जीवन भी बहुतों के लिए तसल्ली का कारण जब तक तू जिंदा रखता है हमारा एक एक पल तेरे नाम के महिमा के लिए हो तेरे आत्मा के वरदानों के लिए धन्यवाद सहायक के लिए धन्यवाद प्रभु और हम तुझसे क्या मांगे सोचने से बढ़कर तूने हमारे लिए सब कुछ किया जिस तान में हमें रखा है संतुष्ट रहकर तेरी महिमा का कारण तू हमें बना दे ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना हो, पर के लिए होशीष का कारण हो सब महिमा को देते हैं तेरे आमत में देरी फरा मिलने के लिए तू हमें सहायता कर, तब तक तू जहां कहीं हमें रखता है अकेले हैं तो भी बत्ती के समान प्रकाश देने के लिए तू हमें सहायता कर तू मेरे साथ है कर कर उस एहसास के साथ खड़े रहने के लिए शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे हुए दिलेरी से खड़े रहने के लिए एक सहायता सब महिमा आप ही को देते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं प्रभु यीशु का अनुग्रह पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे